ध्यान और आध्यात्मिक जीवन कुंडलनी जागरण और आध्यात्मिक विकास कारण सूक्ष्म और स्थित शरीर के बहुत से मिलन बिंदु हैं ये ही पूर्वोलिखित चक्र हैं जो मेरुदंड के निकट मस्तक से लेकर मेरुदंड के निम्न भाग तक स्थित है आत्मा मन और देह इन मिलन स्थलों पर मिलते तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं इन तीनों शरीरों के बीच जानकारी इन चक्रों से होकर आती जाती है लेकिन सामान्य लोगों में नीचे के तीन चक्र ही सक्रिय रहते हैं और ऊपर वाले प्रसुप्त पड़े रहते हैं विशेष योगिक साधनाओं से ये उच्चतर केंद्र प्रबुद्ध किए जा सकते हैं और प्रत्येक केंद्र सक्रिय होने पर एक विशेष प्रकार की चेतना प्रकट करता है देह और मन के बीच इस संबंध के कारण के ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं हम जानते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं देह को प्रभावित ही नहीं करते बल्कि उसे रूपांतरित भी कर सकते हैं स्वार्थ पर पाश्विक विचार और भावनाएं मानव के पाश्विक जीवन से संबंधित चेतना के निम्न केंद्रों को प्रभावित करते हैं उच्चतर विचार और भावनाओं की प्रतिक्रिया उच्च केंद्रों पर होती है जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है हम में से प्रत्येक में तीन विभिन्न अवस्थाएं होती है तामसिक राजसिक और सात्विक उच्चतर जीवन के लिए संघर्ष रहित आलस्य और विषय भोग की स्थिति तमस की अवस्था है जीवन के उच्चतर और निम्नतर स्तरों के बीच संघर्ष की अवस्था रजस की अवस्था है तमस और रजस का संबंध निम्न चक्रों से रहता है उच्चतर चक्र सत्व से संबंधित होते हैं सत्व में उच्चतर स्वभाव अथवा चेतना का प्रभुत्व होता है लेकिन अशुभ पूरी तरह रूपांतरित नहीं हो जाता अचेतन मन के अशुभ के बीच पड़े रहते हैं उन्हें निर्बल नहीं किया जा सकता लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति के प्रकाश द्वारा उन्हें भस्म किया जा सकता है सत्व की अवस्था में ही सुषमना सक्रिय हो सकती है व्यक्तित्व में कार्यरत मानसिक शक्तियों को सामंजस्यपूर्ण होना चाहिए जब मन अत्यधिक क्रियाशील अथवा चंचल होवे तो निश्चित जानो कि हमारी बहुत सी मानसिक शक्ति दूसरी दिशा में प्रवाहित हो रही है जब हम अपने आप को अत्यधिक क्रियाशील चंचल क्रुद्ध उदास अथवा बहुत प्रमोदकारी होने देते हैं तब हम अपनी बहुत सी मानसिक शक्ति का अपव्यय करते हैं कुंडलनी जागरण इतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं इसके लिए महान इच्छा शक्ति और अनुशासन आवश्यक है प्रारंभ में केवल इच्छा शक्ति की सहायता से मानसिक शक्ति को सुषमना से प्रवाहित करना कठिन है अतएव हमें ईश्वर के रूप का हृदय चक्र में ध्यान करने को कहा जाता है हम भगवत भक्ति की सहायता से मन को हृदय में एकाग्र करने का प्रयत्न करते हैं सत्य के सभी प्रकार के अपव्यय को रोका जाता है और हृदय हमारी चेतना का केंद्र बन जाता है ऐसा करने पर भगवत कृपा से कुंडलिनी जागृत होती है प्रारंभ में हम पद्म ज्योति इष्ट के रूप आदि को की कल्पना से प्रारंभ करते हैं लेकिन आध्यात्मिक चेतना के जागरण होने पर इन कल्पनाओं में निहित सत्य का साक्षात्कार होता है तब हमें पता चलता है कि हमारी कल्पना में वास्तविक है जब तक वासना का बीज पूर्व अनुभवों के संस्कार मन में विद्यमान है तब तक आध्यात्मिक अनुभूति स्थाई नहीं हो सकती प्रारंभ में हम केवल कुछ झलके प्राप्त करते हैं लेकिन प्रकाश की प्रत्येक क्षुद्र किरण कुछ संस्कारों को भस्म कर देती है इस प्रकार वासनाओं के अधिकांश बीजों के नष्ट होने पर ही निर्विकल्प समाधि नामक आध्यात्मिक चेतना की उच्चतम अवस्था से उपलब्धि हो सकती है आंशिक अनुभूतियाँ अस्थायी आध्यात्मिक दर्शन यदा कदा होने वाली भावावस्था चाहे वे अपने आप में कितने ही अच्छी क्यों न हो हमें चरम पूर्णता या धन्यता प्रदान नहीं कर सकती निम्न स्तरों पर विचरण करने तक हम कभी सुरक्षित नहीं हैं एकमात्र आध्यात्मिक अनुभूति से ही भगवान और आत्मा हमारे लिए यथार्थ हो सकते हैं दृश्य जगत के पीछे स्थित सत्ता का अनुसंधान धर्म का लक्ष्य अच्छा है सामान्यतया हम अनेक बाह्य वस्तुओं पर निर्भर करते हैं लेकिन केवल भगवान पर निर्भर नहीं होते जो एकमात्र सत्य है हमारे लिए असत्य वस्तुएं सत्य हो गई हैं तथा हमने सत्य वस्तु को असत्य बना दिया है सत्य को जानने की शक्ति हमें प्रसुक्त है हमें उस सत्य को उद्बुद्ध करना है प्रत्येक चक्र पर हमें एक नई अनुभूति होती है सत्य के नए पक्ष का ज्ञान होता है हृदय चक्र के प्रबुद्ध होने पर व्यक्ति को स्वयं का देह और विचारों से पृथक चेतना के एक ज्योतिर्मय बिंदु की तरह एक जीवात्मा के रूप में अनुभव होता है कुंडलनी के भ्रूमध्य में पहुंचने पर साधक को यह अनुभूति होती है कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है तथा आत्मा महत आत्मा का अंश है अधिकांश लोग इस अवस्था से आगे नहीं जा सकते सर्प के साथ खिलवाल मत करो इस विषय में सभी साधकों को एक बात ध्यान रखना चाहिए शारीरिक और मानसिक पवित्रता के बिना साधना करने वाले लोग आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी शक्ति को व्यर्थ गवाह ही नहीं रहे बल्कि अत्यधिक शक्ति संचय का खतरा भी मोल ले रहे हैं क्योंकि वह शक्ति सांसारिक दिशा में प्रवाहित होकर काम जीवन सहित उनके सांसारिक जीवन को प्रबलतर बना सकती है और इस तरह उनकी महान हानि कर सकती है श्री रामकृष्ण द्वारा कथित तो उस किसान की कथा को याद करो जिसने अपने खेत को सींचने तथा अपनी फसल तक पानी पहुंचाने के लिए कठोर परिश्रम किया लेकिन उसे बाद में पता चला कि सारा जल चूहों द्वारा बनाए गए छिद्रों से बह गया है तात्पर्य है कि संसारी व्यक्ति में सांसारिक इच्छाएं उन छेदों के सदृश हैं जिनसे शक्ति सांसारिक दिशा में बह जाती है स्विट्जरलैंड में रहते समय एक बार मैं एक प्रसिद्ध मनोविज्ञ से मिलने गया उसके अनेक शिष्य थे जिन्हें वह योग सिखाता था मैंने उसकी पत्नी को कुंडलनी शक्ति का चित्र बनाते देखा और उससे पूछा सर्प से खिलवाड़ करना क्या खतरनाक नहीं है उसने हँसते हुए कहा अरे नहीं स्वामी जी लोग इसे गंभीरता से नहीं लेते लेकिन कभी कभी कुछ लोग इसे गंभीरता से ग्रहण करते हैं और चित्त शुद्धि के बिना ही कुंडलनी के जागरण का प्रयत्न करते हैं पर्याप्त पवित्रता के बिना एकाग्रता का अभ्यास खतरनाक है एकाग्रता के द्वारा भर्षित शक्ति और आध्यात्मिक दिशा में प्रवाहित न हो सके तो बहिर्मुखी व्यक्ति में वह किसी प्रबल वासना के रूप में बाहर प्रकाशित होकर उसकी और दूसरों की हानि कर सकती है अंतर्मुखी व्यक्ति में संचित शक्ति बाहर अभिव्यक्त न भी होवे ऐसी स्थिति में वह उस व्यक्ति में एक भयानक मानसिक घुण्यवाद का निर्माण कर उसके स्नायुओं और मन को झकझोर कर उसे पूरी तरह भग्न कर सकती है कुछ लोगों में ध्यान द्वारा मन के आलोड़ित होने पर उसमें छुपी सभी शुभ और अशुभ बातें बड़े वेग से सतह पर आकर शारीरिक और मानसिक पतन कर सकती है सर्प के साथ खिलवाड़ करने के इच्छुक अपवित्रात्मा लोग सदा कष्ट पाते हैं कुछ और दूसरे लोगों में संचित शक्ति दूरदर्शन मन की बात जानना आदि क्षुद्र सिद्धियों के रूप में अभिव्यक्त होती है और ये शक्तियाँ उन लोगों को अहंकारी किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से दिवालिया बना देती है कुछ अन्य लोगों में प्रसुप्त शक्ति का आंशिक जागरण होता है आध्यात्मिक शक्ति एक है कुछ अन्य लोगों में प्रसुप्त शक्ति का आंशिक जागरण होता है आध्यात्मिक शक्ति एक उच्चतर केंद्र तक उठती है लेकिन पुनः नीचे गिरती है जिसके भयानक परिणाम होते हैं और सांसारिक इच्छाएं उत्तेजित हो जाती हैं लेकिन जप ध्यान और प्रार्थना के अभ्यास के साथ नैतिक अनुशासन का पालन करने वाले निष्ठावान साधक के लिए भय का किंचित मातृ कारण नहीं है उसके लिए आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह निरापद है